स्मरण आनंद से परिपूर्ण परमात्मा प्रणौतो नहीं, नहीं तो प्रेमी सज्जनों एक श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य को जीवन जीते हुए क्या बात सदा दृष्टि में रखनी चाहिए श्रेष्ठ लोग मन में क्या भाव रख के अपना जीवन जीते हैं उसका निर्देश और दिग्दर्शन आज के मंत्र में किया गया है ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के बाईसवें सूक्त का बीसवा मंत्र है और महर्षि दयानंद ने इसे आर्या के प्रथम प्रकाश में इक्कीसवें क्रम पर रखा है मंत्र है तत्विष्णो परमं पदम सदा पश्य सूरय दिवी व चक्षतम मंत्र कहता है तत्विष्णो उस विष्णु के विष्णु का मतलब जो सब जगह व्यापक है फैला हुआ है उस विष्णु के अर्थात परमात्मा के परम पदम सबसे श्रेष्ठ पद को विष्णु का परमात्मा का जो श्रेष्ठ पद है उसको पद से यहां पर मतलब है जो जानने योग्य है परमात्मा का जो सर्वश्रेष्ठ जानने योग्य स्वरूप है परमात्मा का जो सबसे श्रेष्ठ प्राप्त करने योग्य स्वरूप है अत का मतलब जानने योग्य पाने योग्य महर्षि ने भाष्य में इसके लिए तीन शब्द दिए हैं अन्वेषण के योग्य जानने योग्य और प्राप्त करने योग्य है अन्वेष्यम जातव्यम प्राप्तव्यम परमात्मा का जो स्वरूप परम है परम पद है सबसे अधिक खोजने योग्य है अन्वेष्टव्य है जिसका अन्वेषण हमें सबसे अधिक करना चाहिए वो परम पद परमात्मा का परम पद अर्थात वो स्वरूप जिसे हमें सबसे अधिक जानना चाहिए जो सबसे अधिक जानने योग्य है और परमात्मा का वो स्वरूप जो सबसे अधिक प्राप्त करने योग्य है परमात्मा के बहुत सारे गुण हैं वे सब अन्वेषण के योग्य हैं उन्हें हम जानना चाहते हैं खोजना चाहते हैं और उन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं असंख्य गुण है परमात्मा में लेकिन परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ पद क्या है सबसे श्रेष्ठ खोजने योग्य स्वरूप क्या है सबसे योग्य सबसे श्रेष्ठ जानने योग्य स्वरूप क्या है और सबसे श्रेष्ठ पाने योग्य स्वरूप क्या है उस परम पद को उसके लिए मषि दयानंद लिखते हैं पदम सर्वोत्कृष्ट पद अर्थात सबके जानने योग्य जिसको प्राप्त होके पूर्णानंद में रहते हैं तो एक तो ये पद ऐसा है जो जानने योग्य तो सबके लिए है सब जानते नहीं है लेकिन सबके लिए जानने योग्य है और जिसको प्राप्त होके हम पूर्ण आनंद में रहते हैं पूर्ण आनंद की स्थिति में रहते हैं वो पद वो स्थिति उसका वो स्वरूप उसको तो और खोलते हुए महर्षि लिखते हैं फिर वहां से शीघ्र दुख में नहीं गिरते वो पद है वो स्थिति है ये वो पूर्ण आनंद है जिससे शीघ्र ही दुख में नहीं पड़ते अर्थात बहुत लंबे समय तक दुख से दूर रहते हैं महर्ची मुक्ति सुख की तरफ संकेत कर रहे हैं तो परमात्मा का परम पद अर्थात मुक्ति परम पद अर्थात परमात्मा का आनंद और इस वाक्य को कहते हुए महर्षि अपने तात्पर्य को संकेतित कर रहे हैं कि मुक्ति से फिर आप्रति तो होती है फिर जन्म तो होता ही है फिर वहां से शीघ्र दुख में नहीं गिरते अन्य लोग बहुत से ये मानते हैं कि मुक्ति प्राप्त होने के बाद में फिर जन्म होता ही नहीं है लेकिन महर्षि का संकेत स्पष्ट है कि वो जो दुख से रहित स्थिति है वो अनंत काल तक नहीं रहती शीघ्र ही उससे दुख में नहीं आते संसार के सुखों को भोगते हुए सुख सुविधाओं को लेते हुए हम शीघ्र ही दुख में भी आ जाते हैं शीघ्र दुख को भी प्राप्त करते हैं लेकिन यह परम पद ऐसा है जिसको पाकर के हम शीघ्र दुख को नहीं प्राप्त करते शीघ्र दुख में नहीं पड़ते उस पद को तो तद विष्णु हो परमम पदम आगे कहा सदा पश्यंती सूरया सूर सूरी सूरीलोक उसको सदा पश्यंती सदा देखते हैं जानते हैं सदा उसको देखते रहते हैं उनके मन में बुद्धि में वो सदा बना रहता है ये परमपद है तो सबके जानने योग्य है सबके द्वारा खोजा जाने योग्य और सबके द्वारा पाया जाने योग्य लेकिन इसको सदा देखते कौन है तो सूर्य सदा पश्य सूरी लोग इसको सदा देखते हैं ये सूरी लोग कौन है दूसरे शब्दों में कहीं शूरवीर लोग कौन है तो उसके लिए महर्षि लिखते हैं जो धर्मात्मा है इतेंद्रिय जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर संयम किया है सबके हितकारक विद्वान लोग यथावत विचार से देखते हैं विद्वान लोग परमात्मा के इस पद को सदा विचार से देखते हैं विचार से देखने का मतलब है जान से देखना ये वो विद्वान है जिन्होंने अभी उसको पाया नहीं है लेकिन विचार से समझ से जान से वो उसको सदा देखते रहते हैं उसको अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं विद्वान बहुत सारे होते हैं लेकिन कौन से विद्वान इसको देखते हैं विद्वान का मतलब जानने वाला संसार के विभिन्न विषयों को जानने वाला विभिन्न ग्रंथों को जानने वाला अनेक विषयों की समझ जिसको है ऐसा व्यक्ति विद्वान लेकिन सब विद्वान नहीं उसके लिए महर्षि ने विशेषण दिया जो धर्मात्मा विद्वान है जो जितेंद्रीय विद्वान है जो सबके हितकारक विद्वान है ये लोग परमात्मा के उस परम पद को अच्छे से विचार करते हैं अन्य जो विद्वान है वो सामान्य रूप से विचार करते हैं और सदा नहीं देख पाते दो तरीकों से हम समझ सकते हैं एक तो ये गुण जिस विद्वान में हो वो परमात्मा के परम पद को सदा देखता है देख सकता है जो धर्मात्मा हो जितेंद्रिय हो और सबके उपकार के लिए लगा हो इस तरह के स्तर वाला इस तरह की भावना वाला इस तरह के व्यवहार वाला विद्वान परमात्मा के इस परम पद को सदा अच्छी प्रकार से देखता है परमात्मा के परम पद को अच्छी प्रकार से देखने की सामर्थ्य इन लोगों में आती है इस स्थिति वाले व्यक्ति में आती है उस व्यक्ति को विद्वान भी होना चाहिए बिना विद्वत्ता के मात्र कुछ धर्म का ठीक आचरण कर रहा है कुछ परोपकार में लगा है कुछ संयम कर रखा है इतने मात्र से परमात्मा के परम पद पर सदा दृष्टि नहीं रह पाती है दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। विद्वान तो होना ही चाहिए और साथ में इस प्रकार का विद्वान हो धर्मात्मा जितेन्द्रिय और अन्यों के उपकार में जो लगा है सबका हितकारक जो विद्वान है वो इसे यथावत देखता है तो इस प्रकार की योग्यता बनने पर मनुष्य आत्मा परमात्मा के परम पद को सदा दृष्टि में रख पाता है इस तरह की पवित्रता जब आती है तब परमात्मा सदा दृष्टि में बना रहेगा नहीं तो यदि परमात्मा का ये स्वरूप परम पद सदा हमारी दृष्टि में नहीं रहता है हमारे विचार में नहीं रहता है तो यहां कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है या तो हम पूरे धर्मात्मा नहीं होते या पूरे जितेंद्रिय नहीं होते या हमारी विद्या में ज्ञान में कमी होती है दूसरी दृष्टि से इसे कैसे देख सकते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के परम पद को देखता रहता है विचारता रहता है जैसा भी उसका स्तर है उसका ज्ञान का जैसा भी स्तर है उसके आधार पर वो परमात्मा के परम पद को सदा मन में रखता है उसने कुछ ज्ञान तो चाहिए समझ चाहिए कुछ विचारा होगा पढ़ा होगा सुना होगा अपनी उहा होगी और यह सब करके उसने परमात्मा के परम पद के बारे में ठीक जान लिया है और अब मन में उसने वो स्थिति बना ली है ऐसा व्यक्ति ही पूर्ण धर्मात्मा बन सकता है भी जब उसने ये देखना प्रारंभ किया है कुछ धर्मात्मा तो है वो लेकिन धर्मात्मा पूर्ण बन सके चरम स्थिति को प्राप्त हो सके शत प्रतिशत धर्मात्मा बन सके वो बन सकता है जो परमात्मा के परम पद को सदा देखता रहता है नहीं तो कहीं ना कहीं त्रुटि आ ही जाती है और यही बात जितेंद्रिय के लिए भी लगेगी वही व्यक्ति पूर्ण जितेंद्रिय बन सकता है जिसके मन में परमात्मा का परम पद अच्छी प्रकार से विचार में हो और लोगों के उपकार में भी लोगों का हितकारक भी वही बन सकता है पूरा पूरा हितकारक जिसके मन में परमात्मा का परम पद बैठ गया हो मुझे यही पाना है मेरे लिए यही लक्ष्य है वो ही व्यक्ति पूरा हितकारक बन सकता है नहीं तो जहां जहां यह परम पद का विचार मन से छूटा कुछ न कुछ स्वार्थ व्यक्ति का आ जाता है किसी भी रूप में आ जाए स्वार्थ उसका आ ही जाता है तो जो परमात्मा के परम पद को सदा देखते हैं ऐसे शूरवीर व्यक्ति ऐसे सूरी ज्ञानी व्यक्ति और इस संसार में वही शूरवीर हैं, वही सूरी हैं, जो इस स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं लेकिन ये पद है सबके देखने योग्य है सबके द्वारा जानने योग्य है सब इसको जान सकते हैं और सबको यही जानना चाहिए तो तद विष्णु हो परम सदा पश्यंती सूरह परमात्मा के इस स्वरूप को किस रूप में देखते हैं ये जो परम पद है ये मुक्ति है ये मोक्ष है इसको किस रूप में देखते हैं तो उसके लिए आगे बताया दिवी व चक्षुरातम रातम दिवी व चक्षुराततम दिवी इक्षु आततम जैसे इस द्विलोक में इस सारे संसार में चक्षु नेत्र दूसरा अर्थ क्या महर्षि ने सूर्य का प्रकाश और तीसरा अर्थ ब्रह्म परमात्मा स्वयं किया चष्टे इति चक्षु तो तीन अर्थ किए एक चक्षु एक सूर्य और एक स्वयं परमात्मा तो जिस प्रकार से इस दूलोक में अर्थात सर्वत्र नेत्र के द्वारा हम देखते हैं नेत्र की बहुत दूर दूर तक पहुंच होती है हम देख लेते हैं सब बातों को एक हमारी पहुंच प्रतीत होती है जैसे कि मैं वहां भी देख सकता हूं वहां भी देख सकता हूं ये ये जो एक हमें प्रती होती है देखने के लिए हमें जब आंखें खुली हो तो लगता है कि ये जो भी है ये सब मैं देख सकता हूं ये एक व्यापक रूप दिखाई देता है और दूसरा जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश की स्थिति क्या है कहां कहां पहुंचा हुआ है तो हमें उसकी व्यापकता दिखाई देती है उधर भी है इधर भी है वहां भी है इस पृथ्वी पर भी है और भी दूर दूर तक सब जगह जैसे सूर्य का प्रकाश फैला हुआ एक व्यापकता का बोध होता है और तीसरा स्वयं ब्रह्म परमात्मा परमात्मा सर्वव्यापक है उसकी व्यापकता जब दिमाग में बैठती है कि कितना व्यापक है वो इन सब लोकलोकांतरों से दूर दूर तक उससे भी परे सब जगह वो विद्यमान है ये व्यापकता जब परमात्मा की हमें दिखाई देती है मस्तिष्क में विचार के रूप में वो कैसी स्थिति होती है जैसे इस द्यूलोक में चक्षु आततम द्यूलोक दिव, में आंखें जैसे ये फैली हुई हैं सब जगह व्यापकता को बताती हैं जैसे सूर्य का प्रकाश एक व्यापक रूप में है और जैसे ब्रह्म स्वयं परमात्मा व्यापक रूप में ऐसे वो परमात्मा के परम पद को व्यापक देखते हैं परमात्मा का जो ये परम पद है आनंद है ये सब जगह विद्यमान है इसको वो देखते हैं। मुक्ति को स्वीकार करते हुए भी बहुत से व्यक्ति मुक्ति को एक स्थान विशेष के लिए मानते हैं। मुक्ति अर्थात किसी स्थान पे जाकर के वहां पर शांति से रहना सुख से रहना दुख से रहित स्थिति में रहना किसी स्थान विशेष को मुक्ति समझने लगते हैं। लेकिन यह वेद में कहा जा रहा है ये जो परमात्मा का परम पद है ये सब जगह है फैला हुआ है यदि स्थान विशेष में परमात्मा के आनंद को मुक्ति को माने तो एक परतंत्रता जैसी वहां पर भी लगेगी कि आनंद लेना है दुख से रहित स्थिति है तो केवल यहां इसकी इधर उधर कुछ भी नहीं है वहीं पर ही रहना होगा चूंकि परमात्मा स्वयं सर्वव्यापक है इसलिए उसका आनंद भी सब जगह विद्यमान है इसको ये सूरी लोग देखते हैं परमात्मा का परम पद सदा उन्हें विचार में दिखाई देता है और ये सब जगह विद्यमान है इस रूप में दिखाई देता है मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी रहूं मेरे को कोई कहीं भी उठा करके ले जाए मृत्यु के बाद मेरी आत्मा कहीं भी जाए सब जगह परमात्मा का परम पद विद्यमान है परमात्मा है और परमात्मा का परम पद आनंद सब जगह विद्यमान है ये भाव सूरी लोगों के मन में सदा रहता है तो तद विष्णु हो परम पदम सदा पश्य सूरय दिवी महर्षि ने इसके लिए जो व्याख्या की है उसमें वही परमपद स्वरूप परमात्मा परमपद है परमात्मा और परमात्मा का परमपद समझने के लिए हम इसको अलग कर रहे हैं लेकिन ये परमात्मा का परमपद स्वयं परमात्मा ही है तो उसके लिए मैं ऐसे लिखते हैं वही परमपद स्वरूप परमात्मा परमपद है वो परमात्मा ही स्वयं परमपद स्वरूप है और वो वही हमारे लिए परमपद है तो इसलिए अध्यात्म में प्राय यह कहा जाता है कि चाहे यूं कहें परमात्मा की प्राप्ति करनी है चाहे यूं कहें कि नित्यानंद की प्राप्ति करनी है मुक्ति की प्राप्ति करनी है मोक्ष की प्राप्ति करनी है ये सब अंततः एक ही बात है आगे महर्षि लिखते हैं इसी की प्राप्ति होने से जीव सब दुखों से छूटता है और कोई उपाय ही नहीं है संपूर्ण दुखों से निवृत्ति तभी होगी जब इस परम पद को पालेंगे अन्यथा जीव को कभी परम सुख नहीं मिलता ईवन मुक्त व्यक्ति भी समाधि प्राप्त व्यक्ति भी जब परमात्मा का आनंद लेता है तो ये उसका परम पद प्राप्त नहीं है अभी आनंद तो परमात्मा का ही है किंतु परम पद की स्थिति दुख रहित पूर्ण दुख रहित स्थिति अभी भी उसे प्राप्त नहीं है क्योंकि वो शरीर में है शरीर से संबंधित बंधन दुख बाधाएं उसको फिर भी रहेंगी तो अन्यथा जीव को कभी परम सुख नहीं मिलता इससे सब प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति में यथावत प्रयत्न करना चाहिए तो परमात्मा के इस परम पद को हम आर्यों को श्रेष्ठों को मन में रखना है ऐसी हमारी विनय होनी चाहिए कि वही हमारा लक्ष्य है संसार के समस्त कार्यों को करते हुए वही एक लक्ष्य बना रहे मुख्य लक्ष्य वही बना रहे बाकी चीजें तो गौण लक्ष्य के रूप में तात्कालिक कुछ चीजें प्राप्ति के लिए साधन के रूप में प्राप्तव्य हमारे मन में बनी रहे इस तरह की भावना आर्यों के आत्मा के मन में होनी चाहिए ये वेद का इसमें उपदेश है मंत्र के भावों को मन में रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण ओ...